बस भगवान हे अनंत अपने में ले ले तुम में मिल जाऊंगा अनजान मिलकर तेरे साथ हृदय का पूरा कर लूंगा अरमान प्रभु यही प्रार्थना है चितरंजन प्रार्थना है तो खाली नहीं जाएगी बस प्रार्थना होनी चाहिए लोग कहते तो हैं कि प्रार्थना प्रार्थना होती नहीं शब्द नहीं होती है। इसलिए चूकती है प्रार्थना हृदय से अविरत हो, हो तो प्रकट होती या कि प्रकट होने के पूर्व ही पूरी हो जाती प्रार्थना में ही उसकी पूर्णता छिपी प्रार्थना के अतिरिक्त कोई और प्रार्थना की पूर्णता नहीं प्रार्थना शब्द को थोड़ा समझना यह शब्द उन थोड़े से शब्दों में से एक है जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती क्योंकि प्रार्थना के ऊपर बस सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं प्रार्थना जैसे उसके द्वार की कुंजी है प्रार्थना हाथ लग गई तो परमात्मा लगा ही लगा प्रार्थना हाथ लगी फिर कोई परमात्मा से चूका नहीं जो चूके हैं परमात्मा से वो प्रार्थना से चूकने के कारण चूके प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता मांगा कि प्रार्थना झूठी हो गई लेकिन हमने तो प्रार्थना का यही अर्थ मान रखा है मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं और प्रार्थना का प्रयोजन ही मांगना होता है लोगों को जब कुछ मांगना होता है तभी प्रार्थना करते हैं इसलिए उनकी प्रार्थना का न तो कुछ अर्थ है न कोई सार है उनकी प्रार्थना निसार है और बार बार प्रार्थना करके जब व्यर्थ जाए तो स्वभावता शंकाएं उठती संदेह उठते हैं प्रार्थना जब पूरी न हो तो परमात्मा का प्रमाण भी कैसे मिले प्रार्थना की पूर्णता में ही तो उसका प्रमाण है कोई तर्क तो उसे सिद्ध कर सकता नहीं बस प्रार्थना में जो अनुभव होता है उसके अतिरिक्त उसे सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं तो फिर धीरे दीर धीरे प्रार्थना टूटती है खंडित होती है नहीं सुनी जाती तो परमात्मा पर से आस्था उठ जाती इस सदी में परमात्मा से आस्था उठ जाने का कारण यही लोग प्रार्थना की कला भूल गए उस कला का पहला सूत्र है मांगना मत देना परमात्मा से क्या मांगना है उसने इतना दिया है जीवन दिया है और क्या चाहिए चैतन्य दिया है और क्या चाहिए प्रेम दिया है प्रेम की क्षमता दी है और क्या चाहिए इतना सौंदर्य दिया है इतना सुंदर विस्प दिया है प्रार्थना अगर मांग बनी तो उसका अर्थ हुआ शिकायत इतना काफी नहीं कुछ और चाहिए प्रार्थना होनी चाहिए धन्यवाद कि जो दिया वो मेरी पात्रता से ज्यादा है कोई मेरी पात्रता तो नहीं थी कि मुझे जीवन मिले कोई मेरी पात्रता तो नहीं थी कि इतने फूल मेरे जीवन में झरे इतने गीत मेरे जीवन में लगें। ये मेरी कमाई तो नहीं थी कि चांतारों से भरा हुआ ये आकाश मुझे उपलब्ध हो ये हृदय प्रेम पगा ये प्राणों का संगीत ये ध्यान की अनाहत ध्वनि ये चैतन्य के कमल ये मेरे भीतर खिले ऐसी मेरी कोई कमाई तो ना थी नमालम किस अनजान हाथों का प्रसाद कृतज्ञता में झुक जाने का नाम प्रार्थना है, धन्यवाद में झुक जाने का नाम प्रार्थना है और चित्रंजन ऐसी प्रार्थना तुम्हारे भीतर उमग रही पहले पहले अंकुर आने शुरू हुए जैसे हरी हरी धूप अभी अभी वर्षा के नए नए झोंकों से पृथ्वी से झांकने लगी हो जल्दी ही पृथ्वी हरियाली से भर जाएगी ऐसी ही नई नई दूब प्रार्थना की तुम्हारे भीतर उगनी शुरू हुई है जरूर पूरी होगी तुम हरे होकर रहोगे तुम्हारे भीतर नए जीवन का सूत्रपात हो चुका उसके रोकने की अब कोई शक्ति में क्षमता नहीं है प्रार्थना इतनी ऊर्जापूर्ण घटना है कि शुरू भर हो जाए उसकी चिंगारी भर पड़ जाए कि फिर तो पूरे जंगल में आग लग जाती चिंगारी पड़ गई तुम्हारे भीतर धन्यवाद का भाव उठना शुरू हुआ है तुम मांग नहीं रहे हो तुम अपने को समर्पित करना चाहते हो तुम कहते हो हे अनंत अपने में ले ले बस प्रार्थना यही हो सकती है कि जैसे नदी अपने को सागर में खो दे कितने दूर से यात्रा करके नदी आती है पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरती मालूम कितने पत्थरों को काट कर मार्ग के रोड़ों को हटाकर सागर की तलाश करती हुई नाचती गा थी पैरों में घूंगर बांधे दुल्हन की भांति अज्ञात पिया से मिलने कहीं गहरे में प्रीतम छबी ननन बसी ठीक ठीक साफ भी नहीं है शायद कहां जा रही क्यों जा रही कोई अनजान आकर्षण अज्ञात का सागर का निमंत्रण सुनाई पड़ रहा है भागी जाती और जब तक सागर में न मिल जाए तब तक रुकती नहीं ठहरती नहीं धार्मिक व्यक्ति का जीवन सरिता का जीवन है सरोवर का नहीं सरोवर तो सड़ता है क्योंकि अपने में ही बंद अपने अहंकार की सीमाओं में आबद्ध सरोवर तो बड़ा कंजूस है बड़ा कृपण है कुछ देता नहीं लेकिन सूखता है जो देगा नहीं वह सूखेगा धूप में उड़ेगा कीचड़ ही रह जाएगी जल्दी कीचड़ से बदबू उठेगी और कुछ भी पीछे ना छूट जाएगा सरोवर भयभीत तो अपने को बांध के जी रहा है सरोवर ग्रस्त के जीने का ढंग है और सरिता सन्यासी के जीवन का ढंग है और कुछ फर्क नहीं फर्क भीतरी है सन्यासी में बहाव होता है प्रवाह होता है वो अपने को अनंत में मिला देने को आतुर होता है वो मूल स्रोत के उद्गम में चलता है कि हम उसी में लीन हो जाएं जिससे हमारा आना हुआ है। ये लहर उसी सागर में डूब जाए जिससे उठी बस प्रार्थना यही हो सकती है पूरी होगी जरूर पूरी होगी अन्यथा नहीं हुआ है कभी निरपवाद रूप से प्रार्थना पूरी होती बस होनी चाहिए दूसरी बात ख्याल में रहे कि लोग अक्सर प्रार्थना में रटे रटाए सूत्रों को दोहराते कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहा है कोई जपजी पढ़ रहा है कोई कुछ कोई कुछ प्रार्थना हार्दिक होनी चाहिए उधार नहीं बासी नहीं किन्हीं और के शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं प्रेम क्या इतना नपुंसक है कि अपने शब्द भी ना खोज सके और अगर अपने शब्द ना हो तो कम से कम अपना मौन तो है पर अपना होना चाहिए वह शर्त भूले ना कितने ही सुंदर शब्द हों, अगर वे पर तो थोथे और निशब्द मौन भी बहुत अर्थपूर्ण है अगर अपना अर्थ आता है अपने से निजता से अर्थ का जन्म होता है तो कभी बंधी बंधाई प्रार्थनाएं मत दोहराना वही लोग कर रहे हैं मंदिरों में मस्जिदों में गिरजों में गुरुद्वारों में बंधी बंधाई प्रार्थनाएं दोहराई जा रही है से कम प्रार्थना को तो झूठा मत स्वीकार करो तुम दूसरों के जूते भी पहनने को राजी नहीं होते तुम दूसरों के वस्त्र भी पहनने को राजी नहीं हो और तुम दूसरों की प्रार्थना ओढ़ने को राजी हो जाते हो न लाज न सरम न संकोच शरीर पर भी दूसरों के वस्त्र ओढ़ने में तुम्हें लगता है अपमानजनक किसी के जूते पहनने में भी तुम्हें पीड़ा होगी क्या तुमने अपना आत्मगौरव इतना खो दिया है कि आत्मा को वस्त्र पहनाओगे औरों के फिर वे चाहे कितने ही सुंदर हों मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन को उसके एक मित्र ने कहा कि क्यों तुम अपने बाप को बदनाम कर रहे हो एक तुम्हारे बाप थे कपड़ों के ऐसे शौकीन थे सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे कीमती से कीमती वस्त्र लाते थे तुम्हारे पास आज धन भी ज्यादा है इतना तुम्हारे बाप के पास कभी था भी नहीं सुविधा भी ज्यादा है और तुम कहां के चीतड़े पहने, पहने पहनते फिरते हो तुम्हें शर्म नहीं आती मुल्ला ने सुर ने कहा क्या बात कर रहे हो अरे ये वही कोट है जो मेरे पिताजी पहना करते चीठड़े कहते शर्म तो नहीं आती पिताजी को मरे भी तीस साल हो गए वही कोट पहना हुआ है लेकिन तुम गायत्री मंत्र जब दोहरा रहे हो तो तुम्हें पता है कि जब ये पहली बार किसी के हृदय से अविर्भूत हुआ होगा उस घड़ी को बीते कितने हजार साल हो गए तब ये स्वस्फूर्त था तब इसमें ताजगी थी सुबह की ओस की तब इसमें नए नए खिले फूल की गंध थी जब ये किसी ऋषि के हृदय में जागा था तो ये ऋचा थी और अब आने को उतना ही राजी जितना किसी और के भीतर गाया है। तुम्हारी गायत्री को पैदा होने दो इसलिए ध्यान रखना जब भी प्रार्थना में झुको तो चाहे कितने ही साधारण शब्दों, लेकिन अपने हों, और अपने शब्दों को भी रोज रोज मत दोहराना क्योंकि वे भी बासे हो जाते हैं कल के शब्द कल गए कल बीता सो बीता आज सुबह जब सूरज को देखो तो कल के शब्दों को बीच में मत लाना क्या तुम मर गए हो क्या कल का उत्तर आज किसी भी अर्थ में जीवंत हो सकता है तुम अभी स्वयं जी रहे हो आज फिर गीत उठने दो आज फिर प्रार्थना जगने दो जब झुको तब उस क्षण की अनुभूति को ही प्रकट होने दो तब तुम्हारी प्रार्थना में भी प्रवाह होगा तब तुम्हारी प्रार्थना भी रोज रोज बदलेगी एक होशियार वकील रोज रात को सोने के पहले आकाश की तरफ देखता और कहता प्रभु से कि पढ़ लो उसने अपने बिस्तर के पीछे जिस धर्म को मानता था उसकी प्रार्थना छपवा के टांग रखी थी रोज रोज क्या कहना अरे तुम खुद ही पढ़े लिखे हो पढ़ लो मगर मैंने इससे भी ज्यादा होशियार वकील की घटना सुनी कि वो इत, उसने इतना भी महंगा काम नहीं किया था कि छप्बा के प्रार्थना टांगे वो तो रोज बिस्तर में घुसने के पहले कहता था डिट्टो और कंबल के नीचे हो जाता था क्या जरूरत रोज रोज वही कहने की जो कल कहा था वही मगर वही तुम कर रहे हो तुम चाहे डिट्टो ना कहो मगर अगर गायत्री तुमने वही पढ़ी जो कल पढ़ी थी और परसों भी पढ़ी थी और तुम्हारे पिता ने भी पढ़ी थी और उनके पिता ने भी और पांच हजार साल से पढ़ी जा रही है तो तुम डिटो ही कह रहे हो वकील कुछ गलती नहीं कर रहा था वकील था होशियार था तुम ना समझो ना हक पूरा दोहरा रहे हो प्रार्थना तुम्हारी हो तुम्हारी निजता से उठे कुछ तुम्हारी निजता का रंग उसमें होना चाहिए अद्वितीयता होनी चाहिए परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है वह दोहराता नहीं दोबारा दो एक जैसे व्यक्ति नहीं बना था बस एक को एक ही बार बना था न तुम्हारा जैसा व्यक्ति पहले कभी हुआ न आज है न कभी आगे होगा परमात्मा को पुनरुक्ति भाती ही नहीं बहुत मौलिक सर्जक है उस मौलिक सर्जक के साथ अगर संबंध जोड़ना हो तो थोड़ी मौलिकता सीखनी जरूरी है इसलिए बंधे बंधा सूत्रों से प्रार्थना नहीं होती उनसे गंदे डबरे पैदा होते उनसे हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध पैदा होते गंदे डबरे उनसे धार्मिक व्यक्ति पैदा नहीं होता और क्या मंदिरों में जाना है क्या मस्जिदों में जाना है अगर ये सारा अस्तित्व उसका मंदिर नहीं उसकी मस्जिद नहीं तो आदमी के बनाए हुए मंदिर उसके मंदिर हो सकते क्या कावा क्या काशी क्या गिरनार जहां तुम झुके जहां हृदय विर्भूत भाव उठा जहां तुम्हारा गीत गुनगुनाया जहां तुम नाचे मस्त होकर चित्रंजन, वहीं काशी है वही काबा है जहां भक्त है वहां भगवान है भक्ति में भगवान है जहां प्रार्थना है वहां परमात्मा है प्रार्थना ही परमात्मा के आगमन की खबर उसकी पग ध्वनि और तीसरी बात जरूरी नहीं है कि परमात्मा से तुम कुछ कहो ही क्या जरूरी है कि कुछ कहो ज्यादा जरूरी है कि कुछ सुनो इस बात को ख्याल में लेना यह प्रार्थना का प्राण है लोग सोचते हैं कि कुछ कहेंगे तब प्रार्थना होगी मैं तुम्हें कहना चाहता हूं सुनोगे तब प्रार्थना होगी चुप हो जाओ सुनो परमात्मा बोल रहा है तुम्हारे भीतर भी बोल रहा है तुम्हारे हृदय के किसी अतल गहराई से उसकी आवाज आ रही मगर तुम इतने खोए हो अपने विचारों में इतना कोलाहल तुमने पैदा कर रखा है कि कहां सुनाई पड़े नकारखाने में तूती की आवाज हो गई तुम इतने बैंड बाजे बजा रहे हो परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है तुम ही उसे नहीं खोज रहे हो परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है मगर तुम मौजूद ही नहीं तुम कभी अपने घर पाए ही नहीं जाते तुम हमेशा कहीं और तुम जहां हो वहां नहीं हो और कहीं भी हो सकते हो चुप हो जाओ चुप्पी से बड़ी और क्या प्रार्थना है इसलिए इस तीसरे सूत्र में ध्यान और प्रार्थना एक ही हो जाते ध्यान का अर्थ है मौन हो जाना और प्रार्थना भी अपनी परम अर्थवत्ता में मौन हो जाती प्रार्थना शुरू होती है परमात्मा से बोलने से और अंत होता है उसका परमात्मा बोले और मैं सुनू तुम कुछ कहो इतना निवेदन प्रार्थना करती और फिर चुप होके सुनती चित्रंजन तुम कहते हैं अनंत अपने में ले ले तुम में मिल जाऊंगा अनजान मिलकर तेरे साथ हृदय का पूरा कर लूंगा अरमान उससे बिना मिले हृदय की अभीपसा पूरी होती भी नहीं उससे मिलन में ही मिटना भी है और पाना भी है उससे मिलना मृत्यु भी है और नवजीवन भी तुम जैसे हो ऐसे तो मिट जाओगे तुम्हारी सीमाएं खो जाएंगी तुम्हारा रूप रंग रेखा तुम्हारी परिभाषा खो जाएगी तुम भी उसी जैसे अपरिभाष हो जाओगे उसी जैसे अनिर्वचनीय हो जाओगे उसी जैसे अथाय अगम हो जाओगे बूंद मिट जाएगी तभी तो सागर हो सकेगी और सागर हो जाएगी तो फिर बूंद कहा तुम मिटने की तैयारी करो परमात्मा तो कभी भी उतर आने को राजी हम खाली करें सिंहासन हम सिंहासन पर विराजमान हम अपने भीतर स्वयं से इतने भरे कि अगर परमात्मा भी आना भी चाहे तो वहां कहीं कोई जगह नहीं न मालूम क्या क्या कचरा कूड़ा भर रखा है उससे अपने को खाली करना है जो व्यक्ति शून्य होने को राजी है वह पूर्ण को पाने का अधिकारी हो जाता है यही प्रार्थना यही पूजा यही आराधना यही ध्यान यही समाधि सिर्फ नामों के भेद